श्री राम कृष्ण वचनामृत सत्ताईस मई अठारह सौ तिरासी श्री राधा के भाव में महाभाव में श्री राम कृष्ण क्या श्री राम कृष्ण गौरांग हैं गोस्वामी पूर्वराग का कीर्तन गा रहे हैं थोड़ा सुनकर ही श्री राम कृष्ण राधा के भाव में भावाविष्ट हो गए पहले ही गौरचंद्र का कीर्तन हथेली पर हाथ चिंतित गौरा आज क्यों चिंतित हैं संभवतः राधा के भाव में भावित हुए हैं गोस्वामी फिर गा रहे हैं भावार्थ है। घड़ी में सौ बार पल पल में घर से बाहर आती और फिर भीतर जाती है कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है जोर जोर से श्वास चल रहा है बार बार कदम कदम्बकानन की ओर ताकती है राधे ऐसा क्यों हुआ संगीत की इसी पंक्ति को सुन श्री कृष्ण की महाभाव की स्थिति हुई है उन्होंने अपनी कमीज को फाड़ फेंक दिया कीर्तनकार फिर गा रहे हैं तेरा अंग शीतल है कीर्तनकार का संगी सुनते सुनते महाभाव में श्री राम कृष्ण काँप रहे हैं केदार को देख हुए कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं प्राणनाथ हृदय वल्लभ तुम लोग मुझे कृष्ण ला दो यही तो मित्रता का काम है या तो उन्हें ला दो और नहीं तो मुझे ले चलो तुम लोगों की मैं चिरकाल के लिए दासी बन, बनी रहूंगी गोस्वामी कीर्तनया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 फिर कीर्तन होने लगा कीर्तनकार श्रीमती राधिका भी की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कोकिल कुल कुर्वती कलनादम कोकिल का कलनाद श्रीमती को भद्र ध्वनि जैसा लग रहा है इसलिए वे जर्मनी का नाम उच्चारण कर रही हैं और कह रही हैं सखी कृष्ण के विरह में यह प्राण नहीं रहेगा इस देह को तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना गोस्वामी ने राधा श्याम का मिलन गा कीर्तन समाप्त किया